गुरु ओशो के अद्वितीय प्रवचन खाओ पियो आनंद से जियो प्रेक्नो भौतिकवाद एवं अध्यात्मवाद प्रार्थना ध्यान की पराकाष्ठा है। वो प्रेमी के द्वारा ध्यान को दिया गया नाम है वो प्रेम की भाषा है लेकिन जो कहा जा रहा है वह तो वही है जो ध्यान में अनुभव होता है ध्यानी की भाषा में निर्विकल्प समाधि और प्रेमी की भाषा में प्रार्थना मगर इंगित एक ही सत्य की ओर मार्टिन बुबर को कभी भी ध्यान का कोई अनुभव नहीं हुआ यह सच है कि वे हसीदी फकीरों में उत्सुक थे मगर उन्होंने साधना कभी की हो ऐसा दिखाई नहीं पड़ता इसके लक्षण नहीं मिलते अंत साक्ष नहीं है उन्होंने हसीदी फकीरों कि जीवन को खूब अध्ययन किया गहराई से अध्ययन किया उनके पिता को भी हसीदों में रुचि थी इसलिए बचपन से ही उनके पिता उनको हसीदी फकीरों के पास ले जाते थे और हसीद फकीर इस जमीन पर उन थोड़े से अनूठे लोगों में से एक जिनके जीवन में सुगंध होती, जैसे बौद्धों में जैन फकीर जैसे मुसलमानों में सूफी फकीर, वैसे यहूदियों में हसीदी फकीर इस लिहाज से जैन धर्म गरीब है उसके पास इनके मुकाबले कुछ भी नहीं हिंदू धर्म भी गरीब है उसके पास इनके मुकाबले कुछ भी नहीं सिख धर्म भी गरीब ना हसीद है न सूफी है न जेन फकीर है बौद्ध धर्म ने अपनी पराकाष्ठा पाई जेन फकीरों में जेन शब्द आया है ध्यान से ध्यान का ही रूपांतरण है क्योंकि बुद्ध संस्कृत नहीं बोलते थे पाली बोलते थे पाली में ध्यान को झान कहते हैं और जब झान शब्द चीन पहुंचा बोधिधर्म जब उसे चीन ले गया तो जान को लिखने की चीन में कोई सुविधा नहीं झा के लिए चीन में कोई प्रतीक नहीं इसलिए चीन में उसे लिखा गया चांद फिर चीन से यात्रा करता हुआ ये सब जापान पहुंचा जापानी भाषा में वे ही प्रतीक होते हैं जो चीनी भाषा में होते हैं प्रतीकों में फर्क नहीं होता लेकिन उच्चारण भिन्न होते हैं। जैसे कि हिंदी और बंगाली में शब्द बहुत से एक से होते मगर उच्चारण अलग होते एक युवती मुझे मिलने आई उसका परिचय मुझे दिया गया है इसका नाम है रोमा मैंने कहा रोमा नाम जरा अनूठा है रोम के आधार पर रखा है जिसने परिचय दिया उसने आप समझे नहीं इसका नाम रमा है मगर बंगाली में रोमा रमा एकदम रोमा हो गई बंगाली हर चीज को गोल कर देती रसगुल्ला बना देती रसगुल्ला को भी रसोगुल्ला एक गुलाई आ गई कहा रमा और कहा रोमा चीनी और जापानी में प्रतीक एक होते हैं लेकिन उच्चारण भिन्न होते हैं। जिसको चीनी प्रतीक वही रहेगा उसको वो चांद पढ़ेगा और जापानी उसको जेन पढ़ेगा बुद्ध धर्म ने अपनी पराकाष्ठा पा ली जैन में यहूदी धर्म ने अपनी पराकाष्ठा पा ली हसीदों इस्लाम ने अपनी पराकाष्ठा पा ली सूफियों ने इस अर्थों में जैन गरीब रह गए और उसका कारण था कि जैन धर्म पंडितों के हाथ में पड़ गया और पंडित इस पृथ्वी पर सबसे थोथे लोग हैं जिनके पास शब्द ही शब्द सब्ध होते कोई अनुभव नहीं होता मैं जैन मुनियों के पास वर्षों तक निरीक्षण करता रहा मुझे एक जैन मुनि नहीं मिला जो ध्यान जानता हो ध्यान के संबंध में बहुत जानता है शास्त्र लिख देता है ध्यान पर प्रवचन करता ध्यान पर और बड़ी बारीक बातें करता है बाल की खाल निकालता है लेकिन अनुभव कुछ भी नहीं अनुभव से कुछ लेना देना नहीं अनुभव की बात ही भूल गई इसलिए महावीर के वृक्ष पर फूल नहीं लगे महावीर के वृक्ष पर शास्त्र लटक रहे एक से एक बड़े शास्त्र वृक्ष की जान लिए ले रहे मगर फूल नहीं लगे हिंदू धर्म तो सदियों से ब्राह्मणों के चक्कर में पंडितों पुरोहतों के चक्कर में वो चाहते भी नहीं कि कोई ध्यान को उपलब्ध हो और जो कोई ध्यान को उपलब्ध हुआ उसको हिंदुओं ने निकाल बाहर किया ऐसे ही तो जैन और बौद्ध अलग हुए नहीं तो अलग होने की कोई जरूरत ना थी बुद्ध को आत्मसात नहीं कर सके क्योंकि बुद्ध ने ध्यान की घोषणा की ज्ञान के विपरीत ब्राह्मणों के बर्दाश्त के बाहर था क्योंकि ब्राह्मण को उत्सुकता नहीं है ध्यान में जब सस्ता ज्ञान मिलता हो और ज्ञान के आधार पर आजीविका चलती हो सदियों से चलती हो और ज्ञान के आधार पर लोगों की छाती पे बैठने का मजा मिल रहा हो कौन ध्यान की झंझट में पड़ेगा ये बुद्ध और एक उपद्रव सिखाने आ गए इनको अलग करो इनको निंदित करो खूब निंदा बुद्ध की थी हिंदू शास्त्र कहते हैं कि शैतान थक गया बैठा बैठा नरक के द्वार पर कोई आए ही ना आए ही ना तो उसने फिर जाकर ईश्वर से प्रार्थना की कि तुमने क्या सृष्टि बनाई ये नरक किस लिए बनाया क्या मैं ही बैठा रहूं वहां कोई आते ही नहीं तो उन्होंने कहा मत घबड़ा अब जब बनाया है तो आदमी भी भेजूंगा स्वभाव अब बनी गई बात तो कुछ उपयोग करेंगे जल्दी ही मैं बुद्ध के रूप में अवतार लूंगा और लोगों को भ्रष्ट करूंगा जैसे मैं भ्रष्ट कर रहा हूं ऐसे लोगों को भ्रष्ट करूंगा और बुद्ध का अवतार हुआ और लोगों को उन्होंने भ्रष्ट किया और तब से नरक ऐसा खचाखच भरा है कि तुम अगर आज मरो तो 150 साल तो क्यों में खड़े रहोगे तब कहीं भीतर प्रवेश मिलेगा, वो भी रिश्वत वगैरह देना पड़ेगी क्योंकि क्यों मैं खड़े खड़े थक जाओगे सोचोगे नरक भी ठीक मगर कम से कम भीतर तो आने तो कम से कम छप्पर तो होगा अरे सता लेना जो सताना हो मगर यहां क्यों मैं कब तक खड़े रहे भूखे प्यासे बरसा धूप कम से कम रात तो सोने दोगे यहां तो खड़े खड़े गुजर रहा है और धक्कम की अलग और जरा लघु शंका को चले जाओ दूसरा आ गया क्यू में नंबर फिर पीछे खड़े हो जीवन संकट में तो हिंदुओं ने ये कथा गढ़ी मैं उनसे कह दूं कि अपनी कथा में इतना और जोड़ दो जब से बुद्ध भारत से उखड़ गए फिर नरक में भीड़ कम हो गई अब मुझको भेजा है अब फिर बिगाड़ूंगा लोगों को आखिर कोई तो चाहिए जो बिगाड़े सब लोग बनाते ही रहें बनाते ही रहें बनाते ही रहें सृष्टि का क्या होगा फिर सभी लोग यहां मुक्त करवाते रहे मुक्त करवाते रहे तो परमात्मा को अपना धंधा भी तो चलाना कि नहीं आखिर वो भी सोचेगा कि सभी आवागमन से मुक्त करवाने वाले महात्मा हो अरे कोई आवागमन में फंसाने वाला भी चाहिए संतुलन बना रहता है नहीं तो ये सृष्टि का मजा ही चला जाए यहां जो देखो वही झाड़ उखाड़ने में लगा थोड़े दिन में बर्बादी हो जाएगी रेगिस्तान हो जाएगा परमात्मा अपनी सृष्टि को ऐसे बर्बाद होते तो नहीं देखना चाहता कभी कभी अपने कुछ प्रेमियों को भेज देता है कि भैया कुछ तो वृक्षारोपण करो मैं वृक्षारोपण कर रहा हूं मैं लोगों से कह रहा हूं पैर जमा के जियो क्या आवागमन से छुटकारा जब परमात्मा ने भेजा है तो राज होगा कोई उसका उसके राज को पूरा समझो रस लो परमात्मा गलती नहीं कर सकता और ये तुम्हारी गलती नहीं ख्याल रखना तुम्हारा होना तुम्हारी गलती नहीं तुम्हारा होना अगर होगा तो परमात्मा की गलती और परमात्मा गलती नहीं कर सकता महात्मा गलती कर सकते परमात्मा गलती नहीं कर सकता मगर क्या कहानी गढ़ी बुद्ध को उखाड़ फेंका महावीर को भी टिकने नहीं दिया बुद्ध में बड़ी क्रांति थी बड़ी लपट थी इसलिए बुद्ध को तो बिल्कुल ही उखाड़ के फेंकना पड़ा महावीर थोड़े सौम्य प्रकृति के थे सौम्य प्रकृति के इस अर्थों में कि उनकी भाषा में बगावत कम थी परंपरा ज्यादा थी स्वभाव था क्योंकि महावीर जैन परंपरा के चौबीसवें तीर्थंकर थे उनके पहले कम से कम ढाई हजार साल तक परंपरा रह चुकी थी इसलिए महावीर परंपरावादी वो बोले भी तो भी परंपरा की सीमा के भीतर बोले उन्होंने शब्द भी चुने तो प्राचीन सुने जिनको सुनने के लोग आदि हो गए थे जिनसे लोग परिचित हो गए थे जिनसे अब कोई चोट नहीं पड़ती थी जिनसे कोई झकझोरा नहीं उठता था कोई तूफान नहीं आता था कोई आंधी नहीं उठती थी परंपरा जिन अंगारों पर खूब राख जमा गई थी उन्होंने उन्हीं अंगारों की चर्चा की इसलिए हिंदुओं ने महावीर को उखाड़ के नहीं फेंका उनको आत्मसात कर लिया तरकीब से आत्मसात कर लिया महावीर के आसपास ब्राह्मण इकट्ठे हो गए उनके 11 ही गणधर उनके 11 प्रमुख से सभी ब्राह्मण थे उन्होंने महावीर की मट्टी खराब कर थी उन्होंने महावीर के आसपास भी पांडित्यवाद का पुरोहित वाद का अड्डा जमा दिया बात खत्म हो गई महावीर में वैसी ही क्रांति नहीं थी परंपरा थी अतीत था और इन पंडितों ने कुछ रहा भी होगा थोड़ा बहुत उसको भी बुझा दिया लेकिन बुद्ध में बड़ी जलती आख थी इसको पंडित भी बुझा नहीं सके ऐसा नहीं की कोशिश नहीं की बुद्ध के आसपास भी ब्राह्मणों का वर्ग इकट्ठा हुआ सारी पुत्री भी ब्राह्मण था मोगलान भी ब्राह्मण था और भी उनके बहुत से शिष्य ब्राह्मण थे मगर बुद्ध की आग ऐसी थी कि ब्राह्मण गए और उनका ब्राह्मणपन जल गया बुद्ध के पास जाके ब्राह्मण अपना पांडित भूल गया और उसके शास्त्र जल गए महावीर के पास ब्राह्मण गया वहां सब ठंडा ठंडा था शीतल था ब्राह्मण ने अड्डा जमा दिया और जब महावीर मर गए तो ब्राह्मण के हाथ में पूरा का पूरा अड्डा आ गया इसलिए जैन तो भारत में जिंदा रहे मगर उनके वृक्ष पर फिर फूल नहीं लगे लगते कैसे बुद्ध भारत से तो उखड़ गए मगर वृक्ष जहां भी गया जहां भी उसने जमीन में अपनी जड़ें जमा ली वहीं उसमें फूल लग गए और चीन में सुंदर भूमि मिली क्योंकि लाउ सुन भूमि को खूब तैयार किया था अद्भुत रूप से तैयार किया था इसलिए जब बुद्ध चीन बुद्ध की भाषा बुद्ध के शब्द चीन पहुंचे तो ऐसे पचा लिए लोगों ने जैसे प्रतीक चतुर्थे जैसे वर्षों से वर्षा न हुई हो और भूमि पुकार रही हो बादलों के लिए कि घिर जाओ बुद्ध आए तो जैसे मेघ घिरे और मोर नाचे पहली बूंदा बांदी हुई और लोग अमरस लबालब हो गए यहूदियों में हसीद पैदा हुए हसीदों का सिलसिला जीसस से शुरू हुआ जीसस को तो सूली पे चढ़ा दिया तो जीसस के पीछे दो तरह के लोग आए एक तो वे थे जो खुलेआम जीसस के साथ खड़े हो गए वो खतरनाक काम था जीसस के साथ खड़े होने का मतलब था फांसी मारे जाएंगे दूसरे वे लोग थे जो किसी तरह की बगावत या सामाजिक क्रांति में उत्सुक नहीं थे लेकिन जीसस की बात की कीमत को समझ गए थे वो चुपचाप गुफाओं में बैठ रहे उन्होंने जगह जगह छुपे हुए स्कूल बना लिए छुपी मधुशालाएं जहाँ वो जीसस का रस पीने लगे रहे यहूदी यू बाहर से यहूदियों का आवेश उन्होंने बनाए रखा भाषा यहूदियों की बोलते रहे उद्धरण पुरानी बाइबल के देते रहे मगर अर्थ यू करते रहे कि जो जीसस के थे इस तरह यहूदियों में हसीदों का जन्म हुआ है ये जीसस की छाप जो यहूदियों के भीतर छूट गई यहूदियों के घर में जो चिंगारी छूट गई जिसको वो ना बुझा पाए जो अलग हो गए वो तो ईसाई हो गए उनने एक अलग परंपरा बना ली और जान के हैरानी होगी कि ईसाइयों में वो बात खो गई जो हसीदों में बच गई क्योंकि ईसाई सामाजिक संघर्ष में पड़ गए लड़ाई झगड़े में पड़ गए तलवारें खिंच गई धर्मयुद्ध शुरू हो गए उनको फुर्सती ना रही साधना की उनको अवसर ना रहा मौका ना रहा ध्यान का ध्यान के लिए खूब समय चाहिए खूब सुविधा चाहिए यहूदी तो जो छिपे जीसस के साथी थे उनको तो मौका रहा वो तो चुपचाप अपने काम में लगे रहे लेकिन जो बाहर हो गए थे पहले तो यहूदियों से लड़ना पड़ा उनको फिर मुसलमानों से लड़ना पड़ा ये लड़ाई चलती ही रही चलती ही रही 2000 साल की लड़ाई के बाद ईसाइयों के हाथ में कुछ भी नहीं बचा पोप और पादरी लेकिन यहूदियों के बीच जो लोग बच रहे थे छुप रहे थे उन्होंने गजब का काम किया उन्होंने हसीदों की परंपरा पैदा की इसलिए यहूदी बहुत प्रसन्न नहीं है हसीदों से ख्याल रखना मगर करें भी क्या वो यहूदी ही है वो बाहर कभी गए नहीं उन्होंने बाहर कभी जाना नहीं चाहा। इसलिए यहूदियों में उनका कोई सम्मान नहीं है बहुत लेकिन उनको निकाल भी नहीं सकते वो बात तो पुराने धर्म की ही बोलते हैं, वो भाषा तो वही उपयोग करते है मार्टिन बूबर शुरू से ही यहूदियों में उस उसकी हसीद परंपरा में उत्सुक हो गया अपने पिता के कारण और हसीदों के जगह जगह अड्डे थे और हसीद बड़े मस्त लोग नाचते हैं गाते हैं मेरे पास जो बहुत से यहूदी आ गए हैं उनके आने का कारण हसीद क्योंकि मेरे पास जो घटित हो रहा है उसमें उन्हें हसीदों का साफ साफ स्वर सुनाई पड़ता है हसीद मस्ती में विश्वास करते हसीदों के छोटे छोटे मेले भरते मार्टिन बुबन ने उनका संस्मरण लिखा अपने बचपन का कि हसीदों के मेले अब तो उजड़ गए अब तो नहीं भर सकते लेकिन बचपन में जब मार्टिन बुबर छोटा था तो हसीदों के मेले भरते थे उसने लिखा है जो मैंने हसीदों के मेलों में देखा फिर वैसा मुझे कहीं नहीं दिखाई पड़ा काश अगर वो आज जिंदा होता तो उसे यहां बुलाते उसको कहते कि तू देख फिर से देख क्योंकि हसीदों का जो मेला होता था वो क्या था नाच ही नाच था खाना पीना पिलाना नाचना हजारों की भीड़ सास साथ नाचती हाथ में हाथ लेके नाचती स्त्री पुरुष सा साथ साथ नाचते वह मस्ती झूम जाते बाहर आ जाती जाम पे जाम चल जाते छू गई उसे ये बात लेकिन वो एक शास्त्रीय ढंग में लग गया वो हसीदों की कहानियां इकट्ठी करने लगा क्योंकि हसीदों का दो काम थे एक नाचना नाचना उनकी प्रार्थना और दूसरा धर्म को बड़ी बड़ी शास्त्री बातों में नहीं कहना बल्कि छोटी छोटी कहानियों में और कहानियां हसीदों की बड़ी प्यारी छोटी छोटी कहानियां मगर बड़ी प्यारी बड़ी चोट करने वाली बड़ी तीखी तीर की तरह चुभ जाए तो उन्होंने हसीदों में रस तो लिया लेकिन रस उनका शास्त्री हो गया उन्होंने इकट्ठी की हसीदों की कहानियां उनकी जीवन चरिया, उनके नृत्य का ढंग उनके गीत और वो उसी में भटक गए वो हसीद परंपरा के बड़े विद्वान हो गए लेकिन हसीद होने से वंचित ना तो कभी नाचे ना कभी गाए, ना कभी मस्त हुए, ना कभी हसीदों के मधुशाला में रिंद बने ना कभी पिया ना पिलाया मगर हसीदों के संबंध में जो प्रामाणिक कहानियों का संकलन किया वह उनका अनुदान है मनुष्य जाति के लिए इसलिए मैं कहता हूं वो महापुरुष थे अद्भुत विद्वान थे अद्भुत संग्राहक थे बड़े प्रमाणिक, लेकिन बुद्धत्व के करीब की तो बात ही छोड़ दो अजीत सरस्वती दूर भी नहीं बुद्धत् से कुछ लेना देना नहीं तुमने पूछा है उन्होंने जीवन के आध्यात्मिक और भौतिक दोनों पहलुओं को स्वीकार करता हुआ यहूदी मानवतावाद पर खड़ा हुआ एक संघ बसाना चाहा हसीदों की वह अपूर्व देन है कि भौतिकवाद और अध्यात्मवाद का मेल होना चाहिए तुमने अक्सर इस देश में साधु महात्माओं को भौतिक वादियों की निंदा करते हुए ये बात सुनी होगी कि इनका दर्शन एक है कि खाओ पियो मौज करो किसी की निंदा करनी हो इस देश में तो हम इस तरह निंदा करते करे वह क्या खाओ पियो मौज करो यही उनकी जिंदगी चारवाक वादी है चारवाक शब्द का भी हमने अपना यही अर्थ कर लिया कि जो चरने में रस ले खाए पिए मौज करे चरने चरने में लगा रहा है हालांकि चारवाक का यह अर्थ था नहीं यह जबरदस्ती दुश्मनों ने थोप दिया चारवाक आता है चारुवाक से चारुवाक का अर्थ होता है जिनके शब्द बड़े मीठे रस भरे जिनके शब्दों में शराब है एक घूट उतर जाए तो मस्ती मस्तिष्ठा जाए कि पतझड़ में वसंत आ जाए चारुवाक लेकिन इस देश के तथाकथित महात्माओं ने चारुवाक को हटा के चारवाक शब्द उपयोग करना शुरू कर दिया मुझे चारवाक कहते हैं मेरे खिलाफ जो वक्तव्य दिए जाते हैं उनमें लिखा जाता है यह व्यक्ति चारवाकवादी खाओ पियो मौज करो मैं भी कहता हूं लेकिन भौतिक वादी में और मुझ में भौतिक वादी में और हसीद फकीर में भेद है भौतिकवादी कहता खाओ पियो मौज करो बस खत्म हसीद फकीर कहता खाओ पियो मौज करो फिर बात शुरू होती उसके बाद ही असली बात शुरू होती जब तक तुम खाने पीने में भी मौज ना ले सकोगे तब तक तुम और ऊंची मौज न ले सकोगे वो कल किसी मित्र ने पूछा था ना किसी वाचस्पति ने क्या आपने कह दिया कि यह धर्म चक्र प्रवर्तन नहीं यहां तो मजा मौज ये तो मैं खाना है मैं कदा है वो बिचारे वही पंडितों और महात्माओं के साधुओं के शब्दों से भरे होंगे उनका कुछ कसूर नहीं वही निंदा निश्चित मैं कहता हूं खाओ पियो मौज करो कहता हूं यह मैं कदा है क्योंकि मैं कदा ही मंदिर बन सकता है जहां पीने वाले ना हो वहां मंदिर नहीं और जहां पियक कर बैठ जाए वहां आ गई काशी आ गया काबा लेकिन पियक्ट के दो पहलू हैं जैसे कि हमारे जीवन की हर चीज के दो पहलू हैं एक शरीर और एक आत्मा शरीर को भी मत उपेक्षा करो उसे भी खाने दो पीने दो वह भी तो परमात्मा का ही रूप है उसकी अभिव्यक्ति है उसके भी तो कण-कण में परमात्मा ही समाया हुआ है पदार्थ भी तो परमात्मा है शरीर को भी खाने दो पीने दो मौज करने दो ये तो पहला पाठ है मौज का मगर यहीं रुक जाओ तो भौतिकवादी, और अगर इससे आगे बढ़ो तो अध्यात्मा फिर आत्मा की भी मौज है आत्मा का भी खाना है आत्मा का भी पीना है आत्मा की भी मस्ती है आत्मा की भी मधुशाला है उसको मैं मंदिर कहता हूं पहले शरीर का मैकादा बनने दो फिर आत्मा का बुतखाना भी बना लेंगे कुछ अर्जन नहीं मगर बात शुरू से शुरू होनी चाहिए आब आसात से शुरू होनी चाहिए शरीर से प्रारंभ आत्मा पर अंत हसीदों की यही जीवन दृष्टि मैं हसीदों से पूरी तरह राजी हूं मैं बिल्कुल सरलता से कह सकता हूं कि मैं एक हसीद हूं और मैं चाहता हूं कि दुनिया में अब उस धर्म की स्थापना हो जो शरीर और देह का इंकार न करता हो जो पदार्थ का और वाह का अस्वीकार न करता हो जो जीवन का समग्र रूपेण अंगीकार करता हो परिधि भी और केंद्र भी आखिर परिधि भी तो केंद्र की ही है और केंद्र भी परिधि के बिना कहा आत्मा और देह एक ही ऊर्जा के दो रूप है एक भीतरी एक बाहरी शरीर है आत्मा का बहिरंग और आत्मा है शरीर का अंतरंग मत करो भेद भेद के कारण मनुष्य जाति खंडित हो गई मनुष्य जाति के भीतर प्रत्येक व्यक्ति टुकड़े टुकड़े हो गया अब छोड़ो सब भेद इसको मैं सच्चा अद्वैतवाद कहता हूं शंकराचार्य के अद्वैतवाद को मैं सच्चा अद्वैतवाद नहीं कहता अधूरा अद्वैतवाद कहता हूं क्योंकि उसमें माया का निषेध है और ब्रह्म का स्वीकार है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या मेरा अद्वैतवाद पूरा है ब्रह्म सत्य जगत सत्य क्यों असत्य को जगत देते हो क्यों असत्य को थोड़ा सा भी स्थान देते हो जो है सब सत्य स्वप्न का भी अपना सत्य है नहीं तो सपने भी कैसे होगा होता तो है क्षण ही सही मगर होता तो है उसका भी अपना सत्य चांद सच्चा है माना लेकिन चांद का जो प्रतिफलन बनता है झील में वह भी सच्चा है क्षण को ही सही मगर है तो चांद का ही प्रतिफलन झील भी सच्ची है चांद भी सच्चा है तो प्रतिफलन कैसे झूठ हो जाएगा हां यह मैं नहीं कह रहा हूं कि प्रतिफलन चांद है प्रतिफलन प्रतिफलन है तुम दर्पण के सामने खड़े हो तो तुम सच्चे दर्पण सच्चा तो दर्पण में बनने वाली तस्वीर कैसे झूठी हो जाएगी हाँ यह मैं नहीं कह रहा हूं कि दर्पण में बनने वाली तस्वीर तुम हो तस्वीर तस्वीर है तस्वीर की तरह सच्ची है माया माया की तरह सत्य है जगत जगत की तरह सत्य है, ब्रह्म ब्रह्म की तरह सत्य है दोनों का अपना सत्य है और दोनों का सत्य जहां मिलता है एक होता है वही व्यक्ति अपनी परिपूर्णता में प्रकट होता है उस व्यक्ति को ही मैं धार्मिक कहता हूं उसको ही मैं परम बुद्ध कहता हूं वैसे व्यक्ति के जीवन में इंकार होता ही नहीं सर्वस्वीकार होता है उससे न कुछ साधारण है ना कुछ असाधारण वैसा व्यक्ति साधारण को छूता है असाधारण कर देता है मिट्टी छूता है सोना हो जाती मैं तुम्हें वही कीमियां देना चाहता हूं कि कैसे मिट्टी सोना हो जाए तुम्हारे महात्मा तुम्हें समझाते रहे कि सोना मिट्टी है मैं तुम्हें समझाता हूं मिट्टी सोना है और मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारे महात्मा तुमसे झूठ कहते रहे क्योंकि तुम सोने को उनके पास ले जाओ वो छूते नहीं कहते हैं सोना मिट्टी मिट्टी पास ले जाओ तो डरते नहीं सोना पास ले जाओ फिर डरते क्यों जब कहते हैं सोना मिट्टी है तो फिर क्या अर्चना आ रही कबीर का बेटा था कमाल कबीर यूं बड़े क्रांतिकारी थे मगर फिर भी कहीं कहीं परंपरा लिपटी हुई थी कमाल कमाल ही था कबीर का बेटा था कबीर से भी दो कदम आगे गया था बेटा ही क्या जो बाप से दो कदम आगे ना जाए बाप की इज्जत भी इसमें कि बेटा दो कदम आगे जाए बाप की बेजीती है ये कि बेटा वहीं रुक जाए जहां बाप रुक गया मगर तो सब बाप अपनी बेजीती चाहते करो भी तो क्या करो सब बाप चाहते हैं बेटा वहीं रुक जाए जहां तक मैं गया वहां से इंच भर आगे ना बढ़े क्योंकि बाप के अहंकार को चोट लगती कि कहीं बेटा आगे ना चला जाए हालांकि असली बाप हो तो धक्का देगा बेटे को कि यही मत रुक जाना अरे यहां तक तो मैं ही आ गया तेरी क्या जरूरत थी आगे जा जिस दिन कबीर ने कमाल को कमाल नाम दिया था उसी दिन स्वीकार कर लिया था कि है कुछ कमाल इस लड़के में कुछ बात होकर रहेगी मगर कमाल इतना था कि कबीर को भी आत्मसात कर लेना मुश्किल था यूं तो बड़े हिम्मत के आदमी थे बड़े फक्कड़ आदमी थे कहा उनके मुकाबले का फक्कड़ हुआ भारत में कबीर कहते हैं कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ घर जो बारे आप चले हमारे साथ लठ लिए बाजार में खड़ा हूं है कोई माई का लाल चलता है मेरे साथ तो लगा दे अपने घर में आग ऐसे हिम्मत का आदमी मगर कमाल आखिर कबीर का ही बेटा था वो और दो कदम आगे चला गया जैसे मैं तुमसे कह रहा हूं कि शंकराचार्य से मैं दो कदम आगे जाना भी चाहिए शंकराचार्य को बीते हजार साल हो गए अगर हजार साल में दो कदम भी न चले तो हद हो गई तो फिर जिंदा क्या हो मरी गए मर ही जाते तो अच्छा था कबीर कहते थे कमाल वही करता था मगर कई बातें महात्मा कहते हैं, करने की नहीं होती जैसे कबीर कहते थे सोना मिट्टी ये तो बड़ी प्रचलित बात थी कि सोना मिट्टी कबीर कहते थे बचो कामनी कांचन से कमाल को ये बात ना जस्ती कि जब सोना मिट्टी तो बचना क्या जब मिट्टी है तो बचना क्या या कहो कि मिट्टी नहीं है तो फिर बचने की बात उठती कांसी नरेश को पता चला कि कमाल कुछ उल्टी सीधी बातें कहता है अपने बाप के खिलाफ कह देता है देखे परीक्षा करने के लिए वो लाया एक बहुत बड़ा हीरा जो उसके पास सबसे कीमती हीरा था और उसने कमाल को भेंट किया उसने सुना था कि कमाल भेंट ले लेता कबीर तो भेंट लेते नहीं थे कबीर को कुछ लाए कोई तो वो कहे के नहीं भाई मैं परिग्रह नहीं करता अरे इस मिट्टी को मेरे सामने से ले जाओ मुझे नहीं चाहिए सोना सोना मिट्टी मैं क्या करूंगा हीरा हीरा तो कंकड़ पत्थर है कमाल बगल के ही झोपड़े में रहता था कबीर उसको अपने झोपड़े में नहीं रहने देते थे क्योंकि कबीर जिसको लौटा देते कोई सोना लाता है कोई हीरा लाता है कोई चांदी लाता है जिसको कबीर लौटा देते कमाल बाहर ही बैठा रहता वो कहता रख दे रे यही रख दे अरे जब मिट्टी है कहा ले जा रहा छोड़ जा तो कबीर को बहुत दुख होता कि मैं तो किसी तरह उसको भगाया और इसने रखवा लिया लोग क्या सोचेंगे कि ये तो तरकीब दिखती है बाप बेटे की साठगांठ दिखती दर बाप कहता है कि सब मिट्टी ले जाओ और बेटा कहता मिट्टी रख जाओ कहां ढोते फिरते हो तो उसको कहा कि तू भैया बगल के झोपड़े में रह ये तेरा ज्ञान तू अलग चला तो कमाल बलग अलग रहने लगा काशी नरेश ने लाके हीरा भेट किया कमाल ने कहा क्या लाए लाए भी तो कंकर पत्थर न खा सकते न पी सकते अरे कुछ फल लाते कुछ मिठाई लाते बात पते की कही कि क्या करूंगा इसका नरेश ने सोचा कह वो लोग तो कहते थे कि वो रखवा लेता है और ये तो बिल्कुल और ही बात कर रहा है तो उसने कहा कि मेरी आंख खुल गई मैं तो कुछ और ही आपके संबंध में सुना था उठ के चलने लगा हीरे को लेके उसने कहा रुको अब ले ही आए तो हम मिट्टी कहां वापस ले जाते हो समझे नहीं कि मिट्टी है छोड़ तब नरेश समझा कि आदमी तो बड़ा हद का है पहले तो ऐसा जैसा कि बिल्कुल महात्मा जैसी बात कर रहा है तरकीब की बात कर रहा है कि छोड़ मगर वो भी परीक्षा लेने आया तो उसने कहा कहां रख दू कमाल हंसने लगा कि फिर ले जा क्योंकि जब तू पूछताछ कहां रख दू तो तू समझा नहीं तो अभी भी तुझे हीरे ही मालूम हो रहा है तो कहां रख दू अरे पत्थर को कोई पूछता कहां रख दे कहीं पर रख दे रहे जहां तेरी मर्जी वहां रख दे नरेश तो बड़ी बिबूचना में पड़ा कि ये बात क्या है उसने वही झोपड़े के छप्पर में सनोलियों का छप्पर था वही हीरे को खोज दिया बाहर निकला सोचता हुआ किधर मैं बाहर गया और किरा निकाला कोई पंद्रह दिन बाद आया कि देखें क्या हाल है मस्त कमाल बैठा था बज रहा था एक तारा थोड़ी देर रदर की बात की फिर नरेश ने पूछा कि हीरे का क्या हुआ कमालन का कौन सा हीरा अरे का हत कर दी पंद्रह दिन पहले हीरा दे गया था इतना बहुमूल्य हीरा भूल ही गए कमालन का हीरा एक कंकड़ तुम लाए थे और पूछते थे कहा रखनु? वही तो नहीं तो तुम जहां रख गए थे अगर कोई ले ना गया हो तो वही होगा और कोई ले गया हो तो मुझे पता नहीं नरेश ने कहा है पक्का चालबाज़ निकाल भी लिया है इसने और कह रहा है कोई ले गया हो तब मैं क्या कर सकता हूं फिर भी उठ के देखा चकित हो गए आंख से आंसू झरने लगे हीरा वहीं के वहीं रखा था वहीं सनोलियों में दबा था पैरों पे गिर पड़ा कमालने का क्या पैरों पे गिरते हो तुम कब समझोगे तुम अभी भी उसको हीरा मान रहे हो इस पैरों पे गिरने में भी तुम हीरा ही मान रहे हो अगर वो वहां न मिलता कोई ले गया होता कोई ले ही जाता कोई मैं यहां 24 घंटे उसका पहरा देता हूं नदी नहाने जाता हूं गंगा स्नान करता हूं भजन कीर्तन करने चला जाता हूं बाहर भी बैठता हूं कोई ले ही गया होता कितने लोग आते जाते तो जरूर तुम यही ख्याल लेके जाते कि मैंने निकाल लिया है अब तुम भैया उसे ले जाओ तुम खुद संभालो और तुम मेरे पैर पे गिरे उससे पता चलता है कि हीरे का मूल्य चूंकि बच गया इसलिए तुम मेरे पैर पे गिर रहे हो अगर हीरा न बचता तो तो तुम मेरी गर्दन काट लेते ऐसी झंझट यहां न छोड़ो तुम अपना हीरा ले जाओ मगर ये कमाल ज्यादा पते की बात कह रहा कमाल की बात कह रहा है कबीर ने भी आखिर में इसको स्वीकार किया है और कबीर ने कहा बूढ़ा बंश कबीर का उपजापूत कमाल कबीर पंथी तो इसको निंदा मानते कि ये कमाल की निंदा है कि बूढ़ा वंश कबीर का कबीर का वंश नष्ट कर दिया इस दुष्ट ने कि ये दुष्ट क्या पैदा हो गया कमाल इसने मेरी सब परंपरा खराब कर दी लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता मैं तो मानता हूं कबीर ने ये अंतिम सील मोहर लगा दी कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजापूत कमाल कबीर ये कह रहे हैं कि मुझसे तो कम से कम एक बेटा भी पैदा हुआ था इतना भी मैंने संसार चला दिया था मगर ये कमाल अद्भुत है न इसने विवाह किया न वंश चलाया उपजापूत कमाल ये है कमाल और क्या गजब का आदमी कि जैसा मैंने कहा है वैसा ही माना है वैसा ही जिया ये स्वीकृति की मोहर है मगर इसको तो कोई समझे तो समझे बुद्धू इसको नहीं समझ सकते हसीद फकीर इस जगत को और उस जगत को सांस सांस स्वीकार करते हैं। यह जगत वह जगत भिन्न भिन्न नहीं है मेरी भी वह स्वीकृति है यह हसीदों की जमात है मगर मार्टिन बुबर हसीदों की सेवा तो किए उनकी कहानियां उनके गीत इकट्ठे करके लेकिन हसीद होने से वंचित रह गए ध्यान का उन्हें कभी स्वाद न लगा प्रार्थना कभी उन्होंने जानी नहीं केवल विद्वान थे तो भी यहूदियों ने उनका विरोध किया अजीत सरस्वती तुम पूछते हो कि वे अपने ही देश में निंदित रहे जबकि दुनिया भर के लोग उनसे प्रभावित थे ऐसा ही होता है अपने ही देश में निंदा झेलनी पड़ती ऐसे लोगों को जो कुछ पते की बात कहें क्योंकि जो अपने हैं वो नहीं चाहते कि कोई ऐसी बात कहे जो उनके विपरीत पड़ जाए और पते की बात कहनी हो तो बहुत लोगों के विपरीत पड़ेगी मजबूरी इस दुनिया में भीड़ है अंधों की पागलों की विक्षिप्तों की अगर पति की बात कहनी हो उनके खिलाफ पढ़ने वाली वो विपरीत हो ही जाएंगे तुम पूछते हो कच्छ में बसते हुए हमारे कम्यून के संदर्भ में भी संबंध में कुछ कहने की अनुकंपा करें? फिर मैं कोई विद्वान नहीं हूं तो मैं तो एकाध पते की बात नहीं कह रहा हूं पते ही पते की बात कह रहा हूं एक एक शब्द परंपरावादी के लिए जहर है, मौत है, तीर है। इसलिए मेरा विरोध तो बिल्कुल स्वाभाविक है इसे हमें आनंद से स्वीकार करना अहोभाव से यह धन्यवाद है पूरे देश का इससे अन्यथा इसे मत लेना ये उनका आभार अभिव्यक्ति है आज